श्री श्रीरामकृष्णकमृत द्वांश परचेद विजयादिभक्त सह संकर्तनानंद सहचर गौरांगस्यासान कीर्तन गायिका गौरांगसन्यासगान गायती अंतरा अतरा चिकोजन करोती नारी न द्रक्ष्यति सन्यासिनो धर्म जीवदुखमस नारी न द्रक्ष्य अथा वृथा गौरावताभु गौरांगसनसा शुण्व दंडा सन सो जाता कंठे पुष्पा श्री प्रभु धारियो स्थ अथा निपतेत श्री प्रभु विजय केदार राम मास्टर महोदय मनोमोहन लाटू प्रभृति मंडलाकारेण तम पिवृत दंडा सी किंसा गौरांग सैसिनासव कौती श्रीकृष्ण एवं अखंड सच्चिदनंद पुनः जीव जगती स्वराट विराट चमश सामदिभंगो प्रभु सच्चिदनंद आलपति कृष्ण वचनमे एक उच्चारयच एक, एक, एक, एक न सच्चिदानंद, रूपम पारयती वदती। क्रिष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, क्रिष्न, न सच्चिदाननंद क्विदी इदानं अंत बहिस् पशा जीवा जगत चुतवामे मन बुद्धि गुरो प्रणाम मंत्रे अस्त अखंडमंडलाकारगु नम तमे अखंडम चराचर व्याप्य वर्तसे म आधार आधेयूता मन बुद्धि आत्मकृष्ण प्राण हे गोविंद मम जीवन अपि अविष्ट अस्ति श्री प्रभुः वदति महोदय किसंगो जाता है विजय सविय महोदय न कीर्तन गायिका पुनः गाए थ अंधप्रेम कीर्तन गायिका यद अदयोजना सर्व मध्ये अस्थाष्यम ईयिणबंधो हे श्री प्रभु पुनः सवनाकंधे भगनहस्ता अस्चि बोधे स मुदिते कीर्तनगायि पुनः अति पदोंजनम करो यत्ते सर्व त्यक्तुखम श्री प्रभु कीर्तनगायि नमश्चक्रे उपवेश गं शुनोति अंतरा अतरा भावा भीष्ट कीर्तन गायिका तुषि भवा भाव आलमबते स्म श्री प्रभु वार्ता कौती प्रेम द्रम श्री प्रभो भक्स नृत्य स्रीरामक विजयादिभक्ता कि प्रेम उच्यते ईश्वरे यमोद्य जगत तर तो जगद्रम सीरम यद प्रियत विस्मृत भविष्य प्रेमोदी कि भवप्रभु गोधयती हर वजत अश्रुधारा प्रच्यवेत कदा भविष्य अंगं सपुलक सियात् संसारवासनापे दुर्दनेपगते सुदिन सियात् कदा हरेर्दया भविष्य श्री प्रभु अस्ति तथा नृत्य भक्ता सह नृत्य श्री प्रभु मास्टर्मोदय बाहूम आकृष्य मंडल मध्ये तम गृह नृत्यम कुरस्थ चिरातवंडा केदारजन स्तव कौते हृदयकमल मध्ये निरीहं, हरिहर विधिवेद्यम योग्यानगम्यम जननमरण भीतिर्भ्रंशसचिस्वूप सकल भुवन भुवनबीज ब्रह्मचैतन्यमीड़े क्रमेण सामिभंगो जाभु आसन गृह तथा नामोच्चारण कौती ओं सच्चिदानंद गोविंद गोविंद गोविंद योगमाये भागवतम भगवान भागवत भक्त भगवान्तीर्तनृतो भूमिपरागम श्री प्रभु प्रभुस्वीकशरछेद संन कठिन व्रत संसा लोकशिक्षा श्री प्रभु गंगातीर वर्तुला उपष्ट अस्त समी विजय भवनाथ मटर्मोदय केदारादि केदारादिभक्ता श्री प्रभु एककती -एक हा कृष्णचैतन्यमकृष्ण विजयाद प्रति यृे भूरिहरीनाना कीतन जात अत्येतोहर संवृत्तनाथ तत पुनः संयास प्रसंग श्रीरामक अह कि भाव गानरभे प्रेम धनम वितर गौरराय कलश प्रेम आवर्जयती तथा न भवती। नित्यानंद निःशेशनंदचंद्रोहति गौरचंद्रोहत अद शांतिपुरम्जनोन्मुख नदिया प्लब्यते विदी विजयादी प्रति युक्त उक्त कीर्तने नारी न ना निरीक्षेत अय्यासीधर्म कियान किियान्व विद आम महोदय श्रीरामकृष्ण सं दृष्टि एवस शिक्षा क्यों अतएतावान्ठिनियम नार्चिपटमी संश्येत ना कठिन कृष्णागो मा से बलिवेन देय परंचित व्रणे सती न समणी संग न कार्य महिलापो न करनीय विजय कनिष्ठिदेन भक्तरमिया सह आलापचक्रे चैतन्य हरिदसरत पूर्वक श्रीरामक मड़ भद्रप्यक मथुर से भूमिस्वपत्र प्रदानस्ताव श्रीरामक संन सबे कामनी तथा कांचन यहादीयांगूतिगंध तद्गस मुझा माजुल्य मवाड़द्रोप्यक संप्रद् घोषणा पत्रे मन्नाम दात मथुरेण भूमिस्व पत्र दात अभिप्राय तत तत्व न समर्थ अभव संन अत्यंतिनियम हैसीवेश गृहतवा तथाराधुसोचि कर्म निवर्तनीय अभी न दृष्टि रंगाल यो राजवेशीक स राजववेशम एवस्वी यो मंत्री स मंत्रीवेशम एवस्क कशन बहुपी न्यासी भिक्षुवेश गृहतवा महाजना तस्म्यकवक दाँ प्रवृत्ता स नुक्वागत्यक स्पर् पस्पर्श परम क्रीयत्ला परालितांगदोध स्वीय वसन सगत अवदत किं दीयम मनम आसी इदान दीयता आसत तदा रकर्श कम न शक्नो इधं चतुरा अथेम किंतु परम हंसवस्थायालको ब पंचवर्षीय बालक स्त्री पुंथी नास्था लोकशिषा सवधान भाव्य श्रीयुक्त केशवसेन द्वारा लोक प्रशिक्षण कथम न सिद्धम श्रीयुक्तकेशवस कामी कांचन मध्यस्थ आसो लोकशिक्षा व्याघा जाता है श्री प्रभु एक वचन वजती श्रीरामकृष्ण अय केशव अभी अवबुद विजय आम महोदय श्रीरामकृष्ण इतस्तरीक्षण प्रवृत्त सन्ताद किम साफल्यम नीचतन्य कथम संसारगतवा विजय चैतन्यदेव संसार चैतन्य निनंदम अवदत्नंद अहम यदि संसारगं न कौमी तहि लोकहित न भ्यतिमा संसार कर्म असृत्य संसारकर्म करेयु काम कांचन परत्यागपूर्वक हरिपादपास्थ्य मनोयोग कर्त कोपेषा न क्या चैतन्यदेव लोकशिक्षाकृते संसाराधुस्यान आत्मकल्याणते काम कांचन न्या कुक निर्लिपन अभी लोकशिक्षाकृते काम कांचन सन्नीम परित्यजेत, न्यासी संयासी जगद्गु तम दृष्व लोकाना चैतन्योदय सन्ध्यासमगतपाया भक्ता क्रमशो निवेदित प्रणाम प्रणाम प्रस्थाति विजय केदारम वदती अ प्रातः ध्यान काले भृषवां अंगे हस् निध प्रवृत् कोपना